परमार्थ प्रसंग 101 मनुष्य का अपना बंधन अपने ही हाथ में है अपनी मुक्ति भी अपने ही हाथ में है हम लोग जानबूझकर गड्ढे और बंधन में पड़ते हैं और हजार भोग भोगते हैं 102 तंत्र में कहा है गुरो मनुष्य बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर भावनम प्रतिमासु शिला ज्ञानम कुरवाणो नरकम व्रजेत गुरु में मनुष्य बुद्धि करने से इष्ट मंत्र को अक्षर मात्र समझने से और देव देवी की प्रतिमा को मिट्टी या पत्थर समझने से मनुष्य नरकगामी होता है अर्थात ऐसी भ्रमात्मक और विपरीत बुद्धि के कारण और श्रद्धा विश्वास विश्वासहीनता के दोष से आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही नहीं उल्टे मनुष्य की अधोगति होती है एक जो लोग सब समय सब काम करते हुए भी ईश्वर का स्मरण मनन तथा नाम जप करते हैं उन्हें ही एकमात्र सहार और सहारा समझते हैं दुख विपत्ति के समय भी उन्हें ईश्वर का विस्मरण नहीं होता मृत्यु काल में भी ईश्वरीय चिंतन से उन्हें अपने रोग यंत्रणा यंत्रणादि विस्मृत हो जाएंगे संसार और झनझन की आसक्ति दूर हो जाएगी उन्हीं के भाव में उनका चित्त तद्गत हो जाएगा जिनका यह अंतिम जन्म है उन्हीं का यह ऐसा होता है उनके चिंतन और सानिध्य के निरंतर अभ्यास से यह स्वभाव सिद्ध हो जाता है 104. नाम नामी एक यह धारणा मन में जितनी दृढ़ कर पाओगे उतना ही उनका आविर्भाव उनका सानिध्य प्रेजेंस अपने प्राणों में अनुभव करोगे एक जहाँ किसी का कोई नहीं यहाँ तक कि हम भी अपने नहीं उसे ही संसार कहते हैं है, है, है, और आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव हरिपुरात्मन शुद्ध मन ही मनुष्य का सच्चा हितकारी मुक्ति का कारण है एवं विषयाशक्त मन ही मनुष्य का परम शत्रु बंधन का कारण है 107 अनित्य संसार में जैसा संयोग है वैसा ही वियोग भी है जहां संपद है वही विपद भी है जहां सुख है वही दुख भी है जहां अर्थ है वही अनर्थ है जहां भोग है वही रोग भी है जहां विषय है वही विवाद भी है यह सब देखकर और समझकर भी लोग कितने आनंद से उसे हृदय से चिपटाए रहते हैं विषयोपभोग में जो यथकिंचित सुखाभास है वही मनुष्य का सर्वनाश कर डालता है लोग करोड़ों दुखों के बाद नाम मात्र का सुख पाकर ही समस्त दुखों को भूल जाते हैं 108 किसी भी विषय का क्या परिणाम होगा यह सोचकर काम करने से दुखों से छुट्टी मिल सकती है और जो ठोकरे खा खा कर, बार बार ठगा जाकर भी नहीं सीखता उसका दुख कौन निवारण कर सकता है जो जागता हुआ सो रहा हो उसे कौन जगा सकता है पुनः संसारागमन न हो बार बार आकर पुनः अनंत यंत्रणा न भोगनी पड़े उसी का उपाय करना जीवन की सार्थकता है